जब सातू माल बोल ती के सुनता अरे बाग भी जाना बाली इसमें में बाग में क्या जे पावे महल नरे एंटर के मारे खाल मारी क्या देगी उड़ाई जे भी सुन पावेगा भाई उसका बादशाह पटमल तो तेरी कैद क्या देगा कराई जंग सारे में कोई दूर पड़ा पड़ पड़ जेल में पीछना पीछेगा ऐसा काम कर पांच से असर पे हम डारे तेरी खाक में हमको लेनी क्या हर गजना हम कभी लोभ में जो नहीं आएगी ऐसा काम कर भाई तो भोजा बड़ा सेरे आगे तू कहीं श्राम कर ले हम तेरे लोभ में कभी भी ना आएगी इतना जवाब सुन के राजनी दिल में ख्याल क्या किया मालिक ये हरान जदी कभी लोभ में नहीं आएगी और बाघ में चले बातें कदम नहीं बढ़ाने दे जो जो तू चला चल जाएगा तो हितले का कभी भी नहीं मिली ना तू यहीं रुकना है जब इतनी सुनके जब राजने मारे से लिया कि ध्यान लगाई, तला टूट क्या मारी मारी की की। जमीन में आई खोल के भाट भीतर बाघ में राझा बाघ में आ गया जब सात दूरा चमन बाघ में भगवान ने क्या दिया कराई और तो ने भीतर बाग में पैर दिया देने के बाद में भगवान ने दूना चमन बाग में जो कर दिया फूल भी चमेली उस दिन क्या खिल गए गेंद हजरे पे क्या दूनी बाहर आ जाई, कली कली बाग में खिल गई जब सातों माल खड़ी देखी क्या बाग के माल सातों माल खड़ी खड़ी थर थर लगी, एक माल कह लगी बहना है कोई उग्रभागी देखो जिसके बाघ में आने से और कितना चमन बाग में दूड़ा हो गया एक माल कहलेगी कि मेरी भाभी क्यों तू का चमन देख रही है थोड़ी देर बाद में और तू इस तेरा बदन का चमन देखना क्या नौबत हो तेरे पास में अब भी मेरा कहना मानो तो अब भी ऐसे रवाना इसके लिए कर दो और सब यदि पता पड़ गया तो मार्टर के मार तुम्हारा बक्का लधर कर देगी तो इतना जवाब सुन तो के सातों माल लेले के कामड़े लेले के पत्थर कोई ने ढीम कोई ने गोफिया कोई ने बस सातों माल रानी के लिए मारने के लिए जो आ जाए रानी दिल में ख्याल क्या होने की की जात है जो तेरे जो एक भी तेरे कामड़ी अमड़ी मार दी तो तेरे तो तो तो पहले यार तो यहा हो जाए और बिना भाव बिना नहीं होती परतु एक तो आदमी सुख है जो समझ जाए बहुत तो बहुत अच्छी बात तो रंझे एक बड़ी आदिनी से एक दो फूल का छंद बढ़ा के नहीं और रंझे सातों माल के आगे पेश करता है बाग में डटेल देरी मुने आज बाग में डटे दे पीछे मालण मार लेरी मुन्ने आज बाग में लड़े दे और मालन मुने तू दे बागे के भीतर और पीछे मारे लिए चाली तर खेती खड़ी होती तरवी तो मुन बने करबाज बन के बाज तेरी मुन बने करे बाज जा चेलण ते तेरी मुन भरी बाज जा। ते दे वो पीछे माल मार ली मुन आज बाज में जटे ओरे माल मत करे लालची ढेला हा मत करे लालची जी ढेला अरे दुनिया में दो दिन का से मेला और दुनिया में दो दिन का से मेला खे कचिया वो के लारी तू तो मुन बने करे फली लटके लड़ दे लटके लड़ेरी मुना बने करे फी लड़ तेरी रीरी बने केरी फली रीला ढके ते दे पीछे मालण मारी देरी मुन्े आज बाग में डके किस्मत मोड़ी चेती हाँ मेरी तो किस्मत मोड़ी चेती अरे जीवन में मिल गयी और तेरी तो तुमने बने करे छाज फटके लड़े थे ये के तेरी री छे बन के छाज फट के लड़े तेरी मुने बन के तू छाज फट के ते ये पीछे माले बागे में के तो वे महाराण आई तो राजे ने यह छंद कह कहने के बाद में राजे ने बहुत सी नरमाए दिखाई पर सातो मान राजे के लिए सातुल मर निकले आ गई कोई ने गोफिया कोई ने बास कोई ने कमड़ी कोई ने फ्र हाथ में क्या लिया उठाई चौ गर्दाकू राझे के फिर गए जब राझे को मारने को आई अरे जिससे भी आया उल्टा बगत जा ना जाएगा स्याले में तू जान का माई ओ भाई बाग भी जाना बाली हीर का इस बाग में कोई मत क्या रुकता ना अपना भरा चाय तो उल्टा खतरे मार एंटर के बक्का मैत्री बका इतना जब सुन के <coughs> राज ने दिल में सोचा नहीं भगवान देखो मेहरबानी की जात है जो तेरे एक भी कमरे मार तो पहली हो तो तो हार ना बिना भो बिना प्रयत्न करे नहीं कुछ खोफ भी होना चाहिए तो राझे एक सातों काम माल के एक फूल गुलाब की कामड़ी तोड़ के एक सदा के सातों माल के राझे मार लगा तो किसे धोई मचा रही महानाण बोली सुन पारी देसी बाह हाथ जोड़े जापे महानाणे बोली सुन पारी देसी बात खाई अरे पटे मालिकी अब तो था जब पटे मलिका तुड़ी मार लगाए ये राजे तूने मार लगाए जबे महालार बोली सुन तारी देसी बाह हाथ जोड़ जावे महालार बोली सुन तारी दे बात तुर जाने बता अरे ना भागे भागे सातुलबुरा तो भयो रही वे है वे घबुरा झे का वो हीरो का ये वे भी बंगला वे बागन के ये भाइयों वे बागन के माए खट खट सीढ़ी राझे चढ़ गया वे तुम्हें तो रे जना के माय अरे पोचे गया जब वो बंगले में तोरा झे कुछ खोपी तो यार दिल पे किसी को ना नरे पोचेगा डुपा टारा जी सो गया वे बंग लेके मा तर डुपा टारा सो आवे वे रंग के माँ ras se aa जब लेके रांझे खमड़ी रातू माल की क्या मार लगाई भागी भी भागी भीतु माल डोलती नैन से नीर क्या रही भवाई, अरे जोड़ा जोड़ा हाथ हथकराती रही बंदगी हाल गर... गरीबी के पद सी सुनता भी खाई पटमल ज्वान किया तो देने हमारे क्या जान बचाई ये द्वाई पटमल बादशाह की जो हमारे वास्ते मारेगा रांझे ने पटमल जवान का तन में अगर क्या घी बहराई तो रांझे के पटमल का ना सुनता ही आओ उसी बखत एड ने तोड़ के गोड़ा ने फोड़ के छाप दिया और तोड़ दिया बट्टी बट बदन में आग लग गई नाभ स्व था पटमल जवान का उसने क्या दूड़ी क्या मार लगाई इतने दे के देखो माल क्या सातु रही घबराई सातों माल की दूड़ी दूड़ी मार लगाई पटमल का नाव ये आपस में कहले उन्नी की बहनाओ जाने पटमल के इसते जाने क्या बैठ उसके नाव से और दून दूनी मार लग रही है काम करो हीर का नाव धोई दो प्यार बज्जा तो बहुत अच्छी बात है तो भोजरा मार लगेगी जब है हाथ भी जोड़ के सातू माल के बोलते अरे ध्वाई भी खाई कहिए बालीहिर की अब तो बाली हीर क्या जान बचाई बाली हीर की मारेगा तो ना विता राझे पीर ने बालीहिर का उसी बखत कमड़ी तोड़ दूर क्या दी अग उसी बखत कमड़ी तोड़ क्या दूर दी अगाई खटखट खट भी सीधी राझे बंगले में गया, तो हीर का बाग जाने में ऐसा करने के लिए बंगला में खसबो हारी खसखस की टाटिन खस -खस में केवडान की बोतल फुड़वा रखी जो छे कोस तक महकाल जाया करे तो राझे का हीर का उस बंगले में जाके पिरंग श्राम करने का गीचवा गलीझे बंगले में महसूस हो गया चाके पे कुछ निंद्रा तो के निंद्रा क्या रसे आई, तो फटकार ने अपने जो बंगले में सो जाए करने लग जाए इधर कुछ माल। अपना देख देख बदन के लिए थर थर का लहना अपान ने करा तो बुराई काम और ये हो गया बुराई काम क्यों हमने तो ये सोचा इसको रवाना कर दें और इसने मारे टर के मारे हमारा बकलादर कर दिया अब क्या होना चाहिए एक जानी ये बोली उनकी की बहना एक बात तो है उन्ने कौन सी अग देखो किसी के लिए जेब में से काट के पैसा दे दे पर अग कर ले देना चाहिए इंसान के लिए किसी के लिए क्यों बहना अरे के बहना देख बात ऐसी मैं कहू जो काम करोगी तुम नहाने की भैया वही करेगी तो ऐसा काम करो हीर का भाई पटमल बादशाह और चल के पहले हीर के पास महल में खबर करो तो हीर इसके लिए मारेगी कुटेगी कै जरूर भी इसके लिए भडवे भटवेगी आप कै जरूर करवाएंगे ऐसा काम करो महल में हीर के पास करो और चल के पुकार करो और उसे जरूर आपस करके कह दे जो करवाएंगे मारो मारे जुलमी ने आज पास जाने की कोई कान मरजा नहीं रखी और मारे बदन का नाश कर दिया हाँ उन्हें की बहना ठीक है तो सातों माल ने अपना बदन का कपड़ा तो दूड़ा फाड़ लिया सिर का केस खोल लिया विक्रूपे जो धार लिया तो सात माल हीर के महल में पहुंच जाए तो सात तो माल ने मार लगाए तेने द्वाई चब मल की तू तो मेरी मारे वहा पटे मल की कमरी तोरे ये दिन द्वाई जब तेरे नाम की कमरी तोर बगाए ये तुपाटा सुख की ये तर डुपाटा सुए बंगले में सुखी निंदरा आए ये मारे यहां तारे के तुम्हारी तो भारी दल के सुनती नाई अरे बाग भी जाना में दिनी आज जिसने क्या कान गटाई। एक भी आया तेरे बाग जाने में, फाटक तोड़ के आया क्या बाग के माही। के माही, सातों माल लेके कमरी उसने क्या दीनी क्या मार लगाई अंधाटा देखो हमारा बदन क्या हाल कर रहा क्या है। जब दीनी ध्वाई तेरे भाई पथमल की जब उसने क्या दूड़ी दूड़ी मार लगाई ना भी पटमल का जब उसने क्या धूणी मार लगाई हमने त्रे नाव की उसी भगत कमड़ी तो अंधा था पटमल के और उसके जगह क्या बहदावा है जो उसके नाव से हमारे धूणी दूड़ी मार लगाई और नाप का नाव की धोई सुनती जाओ एक भी कमड़ी की मार नहीं लगाई के खटखट बंगले में छड़ गया सुख की निंद्रा उसको क्या रस से आई था। बंगले में जिसमें तूराम सो गया है। उसके लिए ये खोप नहीं दिल में। किसका बगीचा है किसका बगी क्या मत मिले क्या मत मिल नहीं उसके लिए खोप ही नहीं टाइम पे आपकी ध्वाई तो उठगी और प्रदेश में ध्वाई लग गई देखो हमारा क्या हाल कर रहा है इतना जवाब सुन के दिल में ख्याल क्या उनके लिए मारो देखो मार तुमार जरूर लगी हुई है पण मिले बात बताओ कैसा तो इंसान है उसकी श्या सिक्का का अपने को जंगशाले में और भी है और कैसा बस्तर है क्या उसके पास तो कोई निशानी देखी ये बात कहो मुझसे इतना जवाब सुन के सातों माल हाँ जोर जोर कहले गो कहे तो हमारे दुश्मनी पर बात तो कहनी पड़ेगी किसे? के सिर पे बीची का जूता चकन का अंग बड़ा थे अंग बड़ा से परदेशी का बहोण दरिया लाल कंठा हो नंद मन मोहन बंसी खे ब दिया है श्री भगवान ने बंदे का किसे झेलता नहीं तू भी चंदा वो सूरज आपके लिए तो भगवान ने रूप दिया ही है पर फिर भी उसके आगे तो आप चंद्रमा ही हो अरे तू भी चंदा वे सूरज, तेरा रूप क्या लिया छिपाई कब तक तो मैं नर्दल करू बढ़ाई न क्या मुख से ना जायद करू आप तो चंद्रमा हो और वह सूरज वो भी कोई भेमत से दीतवार के दिन और घड़ा भी आए जिसका रूप नहीं चले इतना जवाब सुन के राहल ने उसी वक्त अपनी कुरान शरीफ ले कुरान शरीफ को खोल के देखे जो सातो माल ने निशानी बताई वो कोई राझे के लिए निशान नजर आईने की बिल्कुल राझा पर उसके अलावा कोई ऐसा और नहीं जो में में आ जाए जाने में, वो की मार लगा ना सिवा सिवा और कोई आने वाले पर एक बात और है बीच में खोड़ सी। जो आ बाग में जो तो बाग चाचा फकर लेने के वास्ते ने भेजा व्या गया जरूरत नहीं खबर कहता उसने कोई खबर नहीं की परंत वो साधु महात्मा है नशे में बात के लिए भूल भी गया यह भी कोई खास बात नहीं परंतु साथ तो माल निशानी वही बता रही इतना जवाब सुन के हीर ने अपने दिल पे भरपाई कर ली ये हीर साहब जल्दी कहेंगी मारणो देखो मार तुम जरूर लगी हुई है परंत यह बाग़ हुआ बगीचा हुआ कुआ हुआ बावड़ी हुई धर्मशाला चीज होती है अमर्थ जिसमें कोई विश्राम कर सके ये चीज अमार्थ है होने की बहनाओ देखो बाग बगीचा कुआ बाउड़ी तो नीचे बढ़ते है नहीं आज का विश्राम उसके लिए करने दो बहुत तो भूखा होगा तो अपने फल फूल खा लेगा हराम जा श्याम कहा जाए कहा हो उसके लिए क्या पता अगे बाघ जाना है अगर मरदाना कोई सुबह ही अपने उठ के रवाना हो जाएगा तुम्हारा बाप को कोई माथा के तो ले नहीं जाए नहीं आज का विश्राम उसके लिए बाग में करने दो और बंगले में ऐस राम करने दो वो भी भरी क्या याद रखेगा सुपने वाली बात हो जाएगी किया भगवान कोई टाइम पे एक, एक दिन और मैंने वाप बाग ऐसा राम किया तो आप जिंदगी में याद रखेगा नहीं ऐसा कम आज उसके लिए विश्राम करने इतना जवाब सुन के साथ चूल्हा सातो माल का तल रह गया जब धक्के धक् चाल बोने की बहना जुलम की बात हो गई अब क्या होना चाहिए यह कहवा उनने की बहना लग करा तो बुराई काम ही हो गया बुराई काम देखो हीर ने अपना पतन का नाश हो गया एक साथ तो मर्ड में से कह रही बहना बेचरा पांच पांच रुपये दे रहा है ले लो तुम तो तुम्हारा मीठा मोड़ा हो जाएगा इसकी रात कट जाएगी और हीर के लिए कोई पता नहीं पड़ेगा अब बाघ में कोई मर्द है। जब तो मेरा कहना तुमने माना नहीं मेरा कहना नहीं माना और अब देखो हीर ने अपनी कोई फरियाद नहीं ली बदन का नाश हो गया और वो परदेसी बंगले में सोया है बदन का नाश हो गया और ये ने कोई फ्रियाद नहीं ली, पांच सौ रुपए दे रहा, वो भी अपने हाथ से गई अब आपका कोई जिम्मे नहीं ली एक जनी बोली बहना क्या होना चाहिए अरे क्या होना क्या चाहिए मैं तुझे पहले लिखे तो मैं क्या खोले वो कहते हैं बड़ा लोग पैसा दे दे किसी के की नहीं बहन अब खे अब तेरे हम बात के लिए कभी ना लोट नहीं करेंगे अब खे तो क्या होना चाहिए कि अब नहीं गया देखो मेरा मेरा कहना ये है अब भी उसके पास चल गए कार करो तो और महीने तो की छह महीने की भड़ुए क्या बस करवाएंगे उसकी हाँ की बहना बात तो सही है तो सात मान ए रोती पुकाती बदन का दूरा कपड़ा फाड़ल श्री का केस ले कर खोले आ तो सातों मान एक पटमल बाशक दरबार में जाके किसे पुकार कर रही है के भी परदेश रे ये के भी परदेश जा, जा आया रे वे तो भागे में भी भाई जाना समय जे तेरा नाम है की और पटपल दरबारे जो, सत्तर खान नूर खागापुर मान खा, पान खा, चांद खा, खाई खा। बैठे माली कलने सपटी दरबार जब हाथ भी जोड़ के सातु माल री तेरी धोई आज शेर से बाघ में आई फाटक भी तोड़ के भीतर बाग जाने में आ गया बाग जाने की दिनी क्या कांड घटाई लेके भी कमड़ी जब सातों माल के दिनी क्या मार लगाई अंधा था देखो मदन क्या करना जब दीनी धोई हमने तेरे नाम की जब उसने क्या दूड़ी दूड़ी मार लगाई और दीनी धोई बाली हिर की कमरी तोड़ बाग में दिनी क्या दूर बगा आपके और उसके जान क्या बैठा है और हीर का नाम की ध्वस्त कमड़ी तोड़ से हमारे एक भी कमड़ी की मार नहीं देगा। <coughs> खटखट भी सीढ़ी पर जैसे बंगले में चढ़ गया सुंद्रास्कूर अंधता फटकार के बंगले में सो रहा है उसके लिए ये खोप नहीं इस शहर में कोई है न कोई खोफ नहीं इसके लिए और देखो हमारा बदन क्या कर रहा तो पटमल बादशाह तो बदन का खाल उड़ी हुई। दामन बदन का दामन की आप पटमल बादशाह से दिल में सोच की देखो ऐसा जुल्मी कौन है जिसने आज बाग की कान कांड कोई मर्द बाग में नहीं आ सके और दूसरा लंबर हमारा कोई खोफ ही नहीं क्यों अक हमारी बहन का ना सुनते और इतना खोप किया कमड़ी की एक भी मार नहीं लगाई कम तो हमारा भेड़ो बन बैठा उसका तो इतना हुआ। उन्नी की मारो अपने थान मकान जाओ और मैं अन पान जब जाए खाऊंगा उसकी मैं कैद कर दूंगा कोई बात का फिगर मत तो सात नौ मालूम अपने रोधो के अपना बाग में चली जाए इधर को पटमल बात पांच से चवन भी बल जो बजा दी हरी हरी हरी, हरी तुर्की टोपीस लग रही हथियार हथियार ने ने जवान जवान जवान क्या क्या लिया उठाई पांच पांच भी घोड़ा देर लगाई तो उसी तैयार हो धौसा नंगरा पटमल का बजरे इधर को धौसे की आवाज वो फकरने पे सुन ली तो देखो जैसा तेम होती है सही बाजा बतते हैं उसने खून नगारे की फौज की आवाज सुनी सोचा की देखो आज बटमर खून नगारे बज रहे या को रण में जा रहा है कहा जा रहा है ऐसा न हो वो रांचाप में तेरे भेज दिया और साथ तो माल के उसके ने कोई झगड़ा होगा हो और तेरे के पास वो अभी तक खबर नहीं कर तो जमीन में और फक्कड धोने को पर थर थर जो जो लग गया जो वहीं भी चीपी खाने का खपस ने क्या लिया उठाई एक में में फेरी खड़ा। एक में क्या फेरी एक क्या नहीं गिरता गिरता भी फककर, गिरता भी फक्कड पड़ता फक्कड चल दिया महल में दिया हिर के महल में अलख जगाई अरे जागे भी ये तो लिया सुखी हो खिड़ो में क्या मर लू आवाज भी सुनती थी बाली हीर ने हीरा मोती का थाल फक्कड़ को लेके आई आगे भी भड़के हो चाचा आप तेरी भीख लीजिए हीरा मोती का थाल मैंने क्या लेके आई हो चाचा तू आगे भर के ले ले फे निकली बेटा आज मैं तेरा धर्माल का भूखा नहीं तो क्या बात है अरे बेटा क्या बात है क्यों जो, जो मैं के लिए, लिए, लिए। तरे में, में, में आके मैं तो बात के लिए भूल गया मैंने तेरे पास खबर नहीं की और तेरा भाई पटमल बादशाह फौज लेके जा रहा है ना मालूम जहां कैद करेगा आग मारेगा अख क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो बचाना हो तो कोई बचा ले और बेटा अब मेरी पेश में नहीं इस के की चाचा की बात जो तुम उसे पहले देता तो मैं और कुछ इंतजाम करती अब भाई पटमल की फौज सज के महल नीचो के तैयार हो रही है अब मैं भाई के चलते रोक खेत करने धन्यवाला तेरी भीख लीजा और तुमने तो धामन रखा लिया तो लेके फिर भीख के लिए अपने मकान से जाए इधर के के महल सड़क के और पटमल पटमल बास से आगे बास आगे आगे पीछे पीछे पांच जवान की फौज चली हुई जारी जब बोली ही का साहब भाई पटमल के श्रोत आना अरे कह भी जरा आज कोई रण में खेतरे कोई खेडेगी लूट करने की श्रोत लगाई आज कोई लूट करने के लिए जा रहा है कहीं या कोई जंग में जा रहा है पांच से जवान की ली तेरे क्या की आप आ जाए आज तू खा के लिए जा रहा है यह पटमल बादशाह कहने लगा जब बोल पटमल है ना नहीं अरे तू भी बैठी रंग महल में तूने इस बात का पता क्या हारगज नहीं तेरी इस बात का पता नहीं होने की भाई मेरी कोई पता बाग भी जाना तेरा शहर में आज बाग की दिनी दिनी दिनी क्या क्या कान घटाई एक भी आया में फाटक तोड़ के के सातों माल दिनी क्या मार लगा जब दिनी मेरे नाव की, जो उस जुलमी ने क्या दूनी मार लगाई और धुआई सुनी थी तेरे नाव की कमड़ी तोड़ उसने क्या दूर बगाई पट्टा पारदेसी बगले में सुख इंद्रा स्कोर से उसके लिए खोफ नहीं हमारा तो कोई वो तो हमारा बेन बेटा, उसके लिए मैं जा रहा कर भाई बाकी बात सही है और ऐसे जुलमी का ऐसा ही सजा होनी चाहिए पढ़ में एक बात और बताते तो कौन सही अब उसके पास में दो चार पांच से एक उसके पास जवान है कोई इकल्ला ही है यह पटमल कहने उन्ने की नहीं बहना तो मैंने देखा नहीं पर बाग में बताया वो क्या? हरे के भाई नहीं आई जो प्यानी को पर तू पांच जवान लेके नहीं जाया है जो पांच जवान भर भर क्या मुठी रेत गेरे तो उसका प्राण मुका था लाख बिचारा प्राणी क्या पांच जवान में करेगा नहीं ऐसा काम कर वो इकला प्राणी है भगवान के घर वो भी जाके ये कहेगा अरे भाई पांच जवाना में इकल्ला तो उसका दिल कदर मान रह जाएगा भगवान घर नहीं ऐसा काम कर तू तो अंत को तो चंदसरे का बादशाह और मर्द है तू तो इकला ही जा और इकला उसके प्यार के लिए जब उसी कैद कर ये नहीं एक प्राणी के ऊपर पांच जवान घुमा टमल बादशाह कहलेगा इकला मैं नहीं जाऊं जाओ मैं मेरी फौज लेके किरे भाई ये काम नहीं मर्दन का मर्दन का तो काम इकलाई तुझा ओके इकला, इकला, इकला तुम्हें इकला नहीं जाऊं नहीं, जाओ? नहीं के तो भाई बात किसका हो ये पटमल बादशाह भाई कहलेगा उनने की बहना बाघ तेरा जाना जिसमें कोई प्रम्द पग नहीं दे और कोई मर्द नहीं आ कि मेरा उन्हें क्या उन्हें की तो जो मेरा ही बाग है तो तेरा कोई कुछ तारी बाग बजाने या मेरा चोर मेरा ढोर या उसके लिए मैं फांसी दूं या माफ करूं चाहे उसके लिए इनाम दू तेरा ही कुछ तारी बाग बजाने इतना जवाब सुन पटमल बादशाह ने सोचा कि आग लगन था झुप लो चाह अब कुआम पड़वा जवाब तो बात ये पटमल बाशाह लौट के नहीं अपने थान मकर उल्ट उल्टा उल्टा दरबार में चला जाए ये दरबार चले जाए इधर को शाम का तखत हो गया ही मही चर के और जंगल से खिर में आ जाए तो ही साहबादी <coughs> अपने महीन का दूध काट ले तो नहा के सिंगार बनावे हैं तो सिंगार बना के सदावत किस ददमक्खन का बेला भरके और राजे के पास मुहां जाने की तैयारी पूरी